भागवत कथा दसम स्कंध पूर्वार्ध वसुदेव जी ने कहा राजकुमार आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की किति बढ़ाने वाले हैं बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं इधर एक तो स्त्री दूसरे आपकी बहन और तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर है ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है आज हो या सौ वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोग किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में खुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है देहांत के समय के समय वह अनेक संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंक से उनके जल आदि के हिलने ढोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद प्रलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा कंस यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है यह तो आपकी कन्या के समान है इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से नहीं उतरे हैं ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं अनुयाव जी ने कंस का विकट हठ कि समय तो टाल ही लेना चाहिए तब वे इस निश्चय पर पहुंचे बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता इसलिए उस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा संभव है उल्टा ही हो मेरा लड़का ही इसे मार डाले क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है नृत्य सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले दूर की जल जाए और पास की बच रहे इस सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा वसुदेव जी ने कहा सौम्य आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है भय है पुत्रों से सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए देवकी बड़ी सती साध्वी थी सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके आठ पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए परीक्षित सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती नीज पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रीय हैं उन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है वे सब कुछ त्याग सकते हैं जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं तब वह बहुत प्रसन्न हुए और उनसे हंसकर बोला बसदेव जी आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए इससे मुझे कोई भय नहीं है क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के आठवें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी बसदेव जी ने कहा ठीक है और उस बालक को लेकर वे लौट आए परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है वह किसी क्षण बदल सकता है इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उनसे बोले कि कंस ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप उनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृष्णिवंश यादव देव की आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यजवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथखड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो परीक्षित पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता बंधु भाई और अपने अत्यंत हितैसी इष्ट मित्रों को भी हत्या कर डालते हैं कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था इससे उसने यदवंशियों से घोर विरोध ठान लिया कंस बड़ा बलवान था उसने यदु भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन से देश का राज्य वह स्वयं करने लगा